श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तेरा चौबीस अप्रैल अठारह सौ पचासी कुंवर सिंह ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था तुम जानते हो कि जीव और ईश्वर में बड़ा अंतर है उपासना तथा उपास्य द्वारा जीव अधिक से अधिक समाधि अवस्था प्राप्त कर सकता है पर फिर वह उस अवस्था से वापस नहीं आ सकता परंतु जो ईश्वर का अवतार होता है वह समाधि अवस्था से नीचे उतर भी सकता है उदाहरणार्थ जीव उसी प्रकार का है जैसे किसी राजा के यहाँ एक अफसर वह राजा के सात मंजिला महल में अधिक से अधिक बाहर के दरबार तक जा सकता है परंतु राजा के लड़के की पहुँच सातों मंजिलों तक होती है और वह बाहर भी जा सकता है यह बात हर एक आदमी कहता है कि समाधि की अवस्था से फिर कोई लौट नहीं सकता अगर ऐसी बात है तो शंकर तथा रामानुज जैसे महात्माओं के बारे में तुम क्या कहोगे उन्होंने विद्या का मय रखा था महिम हाँ यह बात सचमुच ठीक है नहीं तो वे इतने बड़े ग्रंथ कैसे लिख सकते थे श्री रामकृष्ण, और देखो प्रहलाद नारद तथा हनुमान जैसे ऋषियों के भी उदाहरण है उन्होंने भी समाधि प्राप्ति कर लेने के बाद भक्ति रखी थी महिम, हाँ महाराज यह बात ठीक है श्री राम के बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे दार्शनिक वाद विवाद में ही पड़े रहते हैं और अपने को बहुत बड़ा समझते हैं शायद वे थोड़ा बहुत वेदांत भी जान लेते हैं परंतु यदि मन, किसी मनुष्य में सच्चा ज्ञान है तो उसमें अहंकार नहीं हो सकता अर्थात समाधि अवस्था में यदि मनुष्य ईश्वर में एक रूप हो जाए तो उसमें अहंकार नहीं रह जाता समाधि के बिना सच्चा ज्ञान असंभव है समाधि में मनुष्य ईश्वर से एक हो जाता है फिर उसमें अहंकार नहीं रह जाता जानते हो यह किस प्रकार से होता है देखो जैसे दोपहर को सूरज बिल्कुल ठीक सिर पर होता है उस समय यदि तुम अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें अपनी परछाई नहीं दिखाई देगी और इसी प्रकार तुम में ज्ञान अथवा समाधि प्राप्त कर लेने के बाद अहंकार की परछाई नहीं रह जाती परंतु यदि तुम किसी में सत्य ज्ञान प्राप्ति के बाद भी अहंकार का भास देखो तो समझ लो कि या तो वह विद्या का मय है अथवा भक्ति का मय अथवा दास दासमय वह अविद्या का मय नहीं होता फिर यह भी समझ लो कि ज्ञान और भक्ति दोनों समानांतर मार्ग है इनमें से तुम किसी का भी अनुसरण करो अंत में पहुंचोगे ईश्वर को ही ज्ञानी ईश्वर को एक दृष्टि से देखता है और भक्त दूसरी से ज्ञानी का ईश्वर तेजोमय होता है और भक्त का रसमय भवनाथ श्री राम कृष्ण के पास ही बैठे ये सब बातें सुन रहे थे भवनाथ श्री राम कृष्ण से महाराज क्या मैं एक प्रश्न पूछू चंडी को मैं ठीक से नहीं समझ सका उसमें ऐसा लिखा है कि जगदम्बा सब जीवों का संहार करती है इसका क्या अर्थ है श्री राम कृष्ण यह सब उनकी लीला है यह विचार मेरे मन में भी आया करता था पर बाद में मैं समझ गया कि यह सब माया है उत्पत्ति और संहार ईश्वर की माया है गिरी श्री कृष्ण तथा अन्य भक्तों को ऊपर छत पर ले गए जहाँ भोजन परोसा गया आकाश में अच्छी चाँदनी छिटकी हुई थी सब भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ गए उन सब सब के सामने कृष्ण एक आसन पर बैठे। लोग बड़े थे। कृष्ण नरेंद्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए वे उनके सामने की पंक्ति में बैठे बीच बीच में श्री कृष्ण उनसे पूछते जाते थे कहो क्या हाल है आनंद से होने तो आनंद से हो तो श्री राम भोजन कर ही रहे थे कि बीच में से उठकर वे नरेंद्र के पास आए और अपनी थाली में से कुछ तरबूज का शरबत और दही लेकर उनको दिया और बड़े मधुर शब्दों में उनसे कहा लो यह खा लो इसके बाद वे फिर अपने आसन पर चले गए